आर घुर विमल यश जो दायक फल चारुशावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय <coughs> दुआ संख्या एक सौ पैंतालीस के बाद सुनु सेवक सुर तरुनुधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक जौ नाथ हम तो प्रसन्न हुई पर देव जो स्वरूप बस शिव मनुमाई यही कारण मुनि जतन कराई सुंडी मन मानस सा सगुन यगुन जयि निगम प्रशंसा देख हम स्वरूप भरिचन कृपा करऊ प्रणतारति मोचन दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदु विनीति प्रेम आगे भगत बचल प्रभु कृपा निधान विश्ववास प्रगटे भगवा नील सरो नीलमणि नील नीर श्या्या नील नीर धर श श्याम लाजन शोभान रखी कोटि कोटि काम श्रियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भो भई सब संतन की जय अब स्मरण करें कि मन और शत्रु का निषारण में बहुत काल तक तब करते रहे ये तपस्या का अर्थ क्या है उसमें क्या क्या, क्या किया जाता है कैसे कथा श्रवण जो है वो भी एक तपस्या है नाम जब भी एक तपस्या है भगवान का ध्यान करना भी तपस्या है और अपने इंद्रियों पर संयम रखना मनोनिग्रह रखना विषयों में लिप्त न होना ये सब तपस्या है और यही तपस्या ये सब मन और वस्तरूपा करते रहे और तपस्या के साथ फिर दूसरी बात भक्ति भगवान की महिमा को समझते थे और निरंतर उनके मन में भगवान के दर्शन प्राप्त करने की कामना थी तो ये भगवान के दर्शन की कामना भगवान के पृथ समर्पण भावना ये सब उनके अंदर वो भी तो यही समस्त साधना है लोग बात पूछते हैं कि साधना क्या करें कैसे करें तो ये सब यहाँ पर रामचरितमानस में इस प्रसंग में शास्त्र में आ गया कि ये सब करना चाहिए अब ये है कि कोई व्यक्ति जो है वो ज्ञान प्रधान है तो अध्ययन इत्यादि ज्यादा करता है विचार चिंतन ज्यादा करता है कोई व्यक्ति भक्त प्रधान है तो वो पूजा ज्यादा करता है जप ज्यादा करता है तो इस प्रकार से व्यक्तियों में थोड़ा थोड़ा अंतर करके है उसी प्रकार से साधना में भी कम ज्यादा हो सकती है लेकिन इतने प्रकार की सब साधनाएं हैं जिनको के व्यक्ति निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक समर्पण के भाव से करना चाहिए तब व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है व्यक्तित्व का विकास होता है परमात्मा की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक कि व्यक्ति अपने शरीर प्राण मन बुद्धि से ऊपर उठ करके इनकी आसक्ति छोड़ करके परमात्मा में स्थित न हो उसकी तरफ ध्यान न दे परमात्मा में तब तक उसे प्राप्ति नहीं होगी संसार के कोई भी आकर्षण उसको विचलित न कर सके ये भी रहना चाहिए संसार की वस्तुएं आसक्तियां है रहती हैं कि ये मिल जाए ये मिल जाए ये सुखदाई, वो सुखदाई, इस प्रकार का व्यक्ति को संसार में लगता रहता है ये साधना में बाधक है वो भी दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए और उन्होंने तमाम इस्लोक परलोक के तमाम सुखों का वर्णन किया और कहा कि कुछ भी मांग लो लेकिन मनुष्यूपा ने उनको कुछ मांगा नहीं इसके माने उनके प्रति वैराग्य भाव था जैसा ये वैराग्य भाव है ऐसा होना चाहिए संसार की किसी वस्तु की कामना न करे कामना रखे एकमात्र परमात्मा की तो फिर परमात्मा देखते हैं कि इसकी अनन्य गति है अन्य गति के माने हमारे अतिरिक्त ये कुछ और नहीं चाहता जब ये भाव जब परमात्मा को पता लगा तब तो भगवान ने फिर मनोर शतरूपा को संबोधित करके आकाशवाणी की कि तुमने बहुत तपस्या की हम तुम पर प्रसन्न है तो उनकी बाणी तान पुष्टि होकर के इस प्रकार से जब आई तो उसका प्रभाव दिखाई दिया उस बाणी का प्रभाव यह हुआ कि इनका शरीर हस्तपुष्ट हो जाए स्वस्थ तो ये इसलिए कि वैसे तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आए और ये आंखें बंद किए भगवान के ध्यान में मन मनुष्यूपा बने रहे अब ब्रह्मा विष्णु महेश सामने आए भी और उन्होंने कहा भी कि देखो तुम हमसे वरदान मांग लो तो इन्होंने आंखें नहीं खोली जब उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा हैं, हम विष्णु हैं हम महेश हैं, हम तुम्हें वरदान देने आए हैं तो मनु शत्रुपा ने आंखें नहीं खो कहा कि नहीं हम आपसे कुछ नहीं चाहते तो अगर इस समय भगवान भी आ जाते और सामने खड़े होते और इसी प्रकार से कहते मैं आ गया तुम वरदान मांगो तो हो सकता ये आंखें न खोलते तो इसलिए भगवान ने पहले आने के पहले उन्होंने अपनी आकाशवाणी की अब वो शब्द जब इनके कानों में गए और उसका प्रभाव जब इनको दिखाई दिया कि शरीर देखो कैसा स्वस्थ शरीर हो गया फिर शक्ति आ गई ये सब अनुभव हुआ तो उसका प्रभाव जब मनुष्य रूपा ने देखा तब इनको लगा कि हाँ भगवान जो हमारे पसंद है हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो फिर उनसे भगवान से फिर उन्होंने ये प्रार्थना की कि हे भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो भगवान के प्रकट होने की एक विशेष बात और भी वो भक्त जैसा जिस रूप में भगवान को चाहता है भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं तो अपने रूप से प्रकट होते हैं ब्रह्मा का जो रूप है तो प्रकट होंगे अपने, हों तो अपने, हों तो अपने रूप में आ जाएंगे विष्णु जब प्रकट होंगे तो अपने रूप में आएंगे। महेश प्रकट होंगे तो अपने रूप में आवेंगे लेकिन भगवान प्रकट होंगे तो उनका अपना कोई रूप नहीं जो भक्त चाहे वही उनका रूप जैसा भक्त चाहे कि हम तो ऐसे रूप में देखना चाहते हैं भगवान आपको <स्याँ> तो वैसे ही आवे तो जब इन्होंने मन ने भगवान से ये प्रार्थना की कि हम आपको इस रूप में देखना चाहते हैं तो भगवान तो उसी रूप में फिर आ गए तब इसका वर्णन ये कि किस रूप में ये देखना चाहते थे अब ये मन शत्रु भगवान से प्रार्थना करते हैं अभी सामने प्रकट नहीं है अब प्रगट है आकाशवाणी मात्र हुई है उनसे प्रार्थना करते हैं तो सुन सेवक सुरतर सुरधेनुधि हरिहर पंडित बतु ये है भगवान सुन सुनो सुनम संबोधन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सेवक सुरतर सुरधेनु हैं आप अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान हैं कामधेनु के समान हैं मैंने कल्पवृक्ष कामधेनु क्या जो मांगो सुलिए कहा कि आप अपने भक्तों को इच्छित पदार्थ देने में समर्थ हैं और विधि हरिहर पंडित भदरेनु और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके क्षण कमलों की वंदना करते मन उनसे भी आप महान तब इनको ये ये जो अभी तक मन सतरूपा जिनके लिए तपस्या कर रहे थे वो परात्पर तत्व है उस परमात्मा से परे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है उसी की उपासना आराधना कर रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उसी परमात्मा के एक अंश है उपजय जा से अंश आगे पहले बता चुके हैं उसी परमात्मा से संभु विरंश विष्णु भगवाना उपजय जा से अंश ब्रह्मा विष्णु महेश तो उसी के एक अंश से उत्पन्न होने वाले विषय तो भगवान की महिमा भी इसमें मैंने मन ने यह भी बताया कि हम आपकी इसलिए आराधना तपस्या करते रहे क्योंकि आप परात्परू ब्रह्मा विष्णु महेश से भी महान हो उनके भी आप आदिकारण हो ऐसे भगवान जो है हम आपकी आराधना करते रहे तो क्या हो जो तो कहते हैं सेवत सुलभ सकल सुखदायक जो आपकी सेवा करते हैं उनके लिए आप सुलभ हो और सकल सुखदायक सब प्रकार के सुख देने में आप समर्थ हो तो ये परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता है परमात्मा सब प्रकार से सर्वशक्तिमान है और इतना जब ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया उनका भी आदि है तो फिर कहने क्या है कितनी शक्ति उसमें आगे चल करके फिर दिखाएंगे एक उसी परमात्मा की महामाया उन्हीं की शक्ति है सीताजी और वो सारी जगत की रचना करने वाली और उन्हीं से ब्रह्मांडी इत्यादि सब उन्हीं से उत्पन्न होती है तो इसके माने ये भगवान परमात्मा जो समस्त लोगों से परे आज तत्व है परमात्मा ब्रह्म जिसे कहते हैं परमात्मा जिसे कहते हैं वही परम तत्व परमात्मा है उन्हीं की आराधना करते हैं वही परम आराध्य है मानी उसी के लिए आराधना करनी चाहिए उसी की पूजन करनी चाहिए देवताओं की यदि कोई पूजा करता है तो वो परमात्मा की भावना से करे जहां तक तो ठीक है लेकिन अगर उन देवताओं की पूजा लौकिक कामना से करता है तो फिर उसमें दोष है कमी है पूरी पूजा नहीं हुई <ग्ण> दुर्गा देवी की पूजा करे तो परमात्मा के रूप में करे परमात्मा ही है दुर्गा देवी तो तथी तो परमात्मा दुर्गा देवी को कुछ नीचा समझ करके पूजा करे और फिर उनसे लौकिक कामना करे तो गलती हो गई करे ये उपासना की विधान ये है कहाँ गलत है और कहाँ सही है ये ऐसे ही विष्णु भगवान की पूजा करे तो वो पर परमात्मा ही है उन्हीं का रूप विष्णु भगवान है ऐसे करके पूजा करे आराधना करे तपस्या करे तो तथी लेकिन अगर ये समझे कि विष्णु भगवान हमको संसार की कोई संपत्ति बैभूत दे देंगे ऐसे करके प्राप्त करने और ये तीन देवताओं में से कोई देवता है ऐसे समझ करके उपासना करता है लौकिक कामना रखता है तो उसकी वो आराधना दुर्बल होगी गई ये विधान इस प्रकार इसलिए कहते हैं कि ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आप कारण हो वो भी आप चरणों की सेवा करते रहते है जो अनाथ हित हम पर ने हम जैसे अनाथ लोगों को ऊपर आप हित करने वाले हो माने हम आपके भक्त हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करो जो प्रसन्न हुई तो प्रसन्न तो प्रसन हो बर देव तो हे भगवान हमें प्रसन्न होकर के हमको ये वरदान दो <क्को> आकाशवाणी हुई थी मांगो मांग बर भाई नव बाणी नव बाणी आकाशवाणी हुई की वरदान मांगो वरदान मांगो तो आप ये वरदान बता रहे हैं कि हम क्या वरदान मांगते हैं भगवान ये चाहते है तो प्रसन्न होकर हमको ये वरदान दीजिए कि आप हमारे सामने साक्षात प्रकट हो हम आपके अपने नेत्रों से भरकर के दर्शन करें ये वरदान चाहते हैं माना देखो इस वरदान में कोई संसार की वस्तु नहीं मांग रहे परमात्मा की चाहते हैं उन्ही के दर्शन की कामना करते हैं तो ऐसा वरदान मांगते हैं तो उसको वरदान मांगने के लिए ए, किस रूप में भगवान आवे किस रूप में दर्शन चाहते हैं तो ये बताते हैं कि जो स्वरूप बस मन माही आपका जो स्वरूप शंकर जी के मन में बसता है वो उसी स्वरूप में आप प्रगट हो जाए भगवान शंकर जी उनको राम रूप में देखते रहते धनुष बाण धारण किए हुए भगवान राम के रूप में उनके हृदय में बात कर रहे हो तो इसके माने भगवान राम के रूप में धनुष बाण धारण किए हुए कृष्ण रूप में नहीं है और किसी रूप में विष्णु रूप में नहीं हमें हमारे हृदय में आओ तो बस भगवान राम के रूप में हमारे हृदय में आओ तो राम का नाम नहीं लिया लेकिन एक शंकर जी जिस रूप का धारण करते रहते हैं उसी रूप में आ जाओ और जैसे कारण मुनि जत्न कराही और जिस कारण से जिस परमात्मा को जिस रूप में प्राप्त करने के लिए मुनि लोग भी यत्न करते रहते हैं और, और मुनि लोग भी संसार में भी और जो भूषुंड मन मानस हंसा और जो काग भूषुंड के मन के मन रूपी मान के हंस हैं माने काग काकभूषुंड के भी हृदय रूपी मानसरोवर में सरोवर में जो विचरण करते रहते हैं जैसे मानसरोवर हंस विचरण करे जैसे कागभूषण के हृदय में जो भगवान राम सदा विचरण करते रहते हैं माने उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं कागभूषण जिस रूप में आपका चिंतन करते रहते हैं उसी रूप में आप प्रकट हो जाए शगुन अगुण जिन्हें निगम प्रशंसा और जिसे जो निर्गुण रूप भी है और सगुण रूप भी है और जिसे वेदों ने बार बार गुणगान किए हैं जिसके वो भगवान आप उसी रूप में आप प्रकट हो जाओ देखें हम स्वरूप भरलोचन बस हम वही रूप आपका अपने आँखों से भरलोचन देखें देखे मैंने खूब अच्छी तरह ऐसे जरिदात जर के लिए आए हम देख भी नहीं पाए गायब हो गए ऐसे नहीं खूब आकर के अच्छी तरह से हमको तो अपने आंखों से भर करके देख ले इस प्रकार से आप प्रगट ये तब तो इसमें ये नाम नहीं लिया कि आप रूप में प्रकट हो या और किसी रूप में कुछ बताया कि धनुष्माण धारण करके आओ ऐसे नहीं बोला ये बोले की अब देखो हम लोग परमात्मा की जो कुछ भी शास्त्र के आधार पर कल्पना करते हैं भगवान राम की भी कल्पना करें तो जहाँ तक हमारे मन जाएगा जहां तक हमारी, हमारी बुद्धि जाएगी वहां तक हम कल्पना करेंगे शास्त्र ऐसे कहते हैं कि भगवान नीलवर्ण हैं, सुंदर नेत्र हैं, सुंदर नेत्र हैं, सुंदर मुख है शरीर पुष्ट है धन्य बाण दिए हुए हैं यज्ञ पवित्र धारण किए हुए इस प्रकार जो कुछ सुना उसी के आधार पर हम कल्पना करेंगे और फिर भगवान से कहें आप ऐसे प्रकट हो जाओ तो ऐसे प्रकट होने के माने हमारी कल्पना ही उतनी उदात्त नहीं हो सकती जैसा कि परमात्मा हमारी जब कल्पना होगी तो कुछ न कुछ कम होगी और हम चाहेंगे उसी कल कम कल्पना के रूप में भगवान आवे तो क्यों ऐसा चाहे हम चाहेंगे जैसा परमात्मा वैसा हो हमारी कल्पना उतनी हो नहीं सकती इसलिए मनुष्यूपा की हम क्यों बतावें कि इस रूप में आओ हम ये कहते हैं कि भगवान शंकर जी के समान कौन भक्त होगा हो आपका वो बहुत आपका ठीक रूप ढान करते हैं उन्होंने आपको देखा भी है आपका रूप सुंदर रूप आपको जानते भी हैं और उनका वो रूप आपके हृदय में बसता भी है तो बस उसी रूप में आ जाओ अब क्या पता है वो कितना सुंदर रूप है कैसे सुंदर नेत्र हैं, कैसे सुंदर शरीर है कैसा गुणमान है हम तो उतना समझ नहीं सकते इसलिए आप उसी रूप में आ जाओ काकभूषण भी आपके बड़े भक्त हैं कल्प कल्प हो गया आपका भजन ध्यान करते हुए जाने कितने बार अवतार हुआ अयोध्या में और करके आपके वहां पहुंचे और आपके दर्शन भी प्राप्त किए तो ये सब लोगों को आपके दर्शन प्राप्त हैं और आज ये सब जानते हैं कि आपका सुंदर स्वरूप कैसा है तो जिस रूप में उनके हृदय में आप बात करते उस रूप में आ जा तो प्रयोजन इतना सब कहने का प्रयोजन ये नहीं तो संक्षेप में कह सकते थे की हे भगवान हम राम रूप में आपके दर्शन चाहते है तो भगवान कहते हैं कि राम रूप में हमारे किस रूप में भगवान राम रूप में दर्शन चाहते हैं क्या तुम्हारे यहाँ तब फिर इन्होंने अपने आप से बता दिया कि ऐसे ऐसे रूप में हम चाहते हैं आपसे। तो देख ही हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करो प्रणतारतन कहते हैं प्रणत आरतमोचन हमारे ऊपर कृपा करो प्रणत के मन जो शरण में आया है जो सब भगवान की शरण में जाता है उसके दुखों को सब दुखों को दूर भगवान कर देते हैं तो कहते हैं आपके सब दुखों को दूर करने वाले भगवान है तो हम आपकी शरण में आए आप हमारे दुखों को दूर करिए कृपा करो मोचन दंपति बचन प्रिय लागे बस ये जब के बोल करके चुप हुए मन शत्रुपा तब कहते हैं भगवान को मनोशत्रुपा की बात बहुत अच्छी लगी भगवान ने कहा कि देखो भक्त को ऐसा ही चाहिए भक्त हो तो ऐसा अनन्य भक्त हो और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भी भक्त हो कितना समझदार है जय क्या कैसा दर्शन चाहता है जैसे भगवान शंकर जी के हैं हम बात करते हैं काघुषण के हैं हम बात करते हैं उसी रूप में देखना चाहता है जिसमें तो समझदार व्यक्त तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए इस पर मृदुलेमरस पागे भगवान ने देखा कि इनकी बाणी जो है ये है मनुषत रूपा की बड़ी मृदुल है विनम्रतापूर्ण है प्रेम भरी हुई है तो इन्होंने तो मन सतरूपा ने बड़े गदगद होकर बड़े प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना की आपका ऐसा रूप हो तो उनकी वाणी में उनके हृदय के भाव बहुत ही प्रियता के भाव कोमलता के भाव के विद्यमान थे वो भगवान ने देखे इनकी भावना इस प्रकार की है इससे ये भी पता चलता है शास्त्र का ये है कि परमात्मा की कृपा कब होती है जब मन शत्रुपा जैसा व्यक्ति होता ऐसी वाणी हो ऐसा भाव हो ऐसी तपस्या हो भगवान की कृपा होगी तो भगत बचल प्रभु कृपा निधाना कहते हैं भगवान जो है वो भक्त बत्सल है भगवान अपने भक्तों के ऊपर प्रेम भाव रखने वाले हैं जैसे माँ अपने बच्चों पर प्रेम रखे जैसे गाय अपने बछड़े पर प्रेम रखे इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर प्रेम रखने वाले हैं इसलिए उनको भक्त बत्सल कहते हैं और कृपानिधान तो प्रेमी प्रेम करते नहीं है उनके ऊपर कृपाण कृपा भी करते हैं उनको उनको जो इच्छा होती है जो आवश्यकता होती है उसकी भी सब पूर्ति करने वाले हैं भगवान तो कृपाण भी है लेकिन अब देखो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए मन शत्रु को कितने वर्षों तक समस्या करनी पड़ी को। और कोई एक दिन भगवान से प्रार्थना करे और भगवान ने सुना नहीं तो भगवान को गाली देने लगे कि हम सब दिन भर प्रार्थना करते रहे और भगवान ने हमारी एक नहीं सुनी तो ये व्यक्ति की तुच्छता है वो जानता नहीं कि हम क्या जो है किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने में कैसा समर्पण भाव होना चाहिए कैसा तप होना चाहिए कैसी अन्यता होना चाहिए तब भगवान सुनता भगवान से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति जो है वो हो उनके बीच में है, भगवान सुने भी क्या व्यक्तियों <coughs> के अपने अपने पाप हैं अनेक जन्मों के वो बाधा डालते रहते <coughs> जब तक वो निवारण न हो तब तक भगवान किसी के ऊपर कृपा करें तो कैसे करें तो पहले तप इत्यादि करते करते जब व्यक्ति का चित्र तो शुद्ध होता पापों का निवारण होता तब भगवान भी कृपा कर पाते हैं तो थोड़ा समय लगता है उसके लिए अपने अपने अनुसार लेकिन उसको अपनी साधना में निरतर लगे रहना चाहिए जो कहते हैं भगत बचल प्रभु कृपा निधाना और फिर विश्वास प्रगटे भगवाना भगवान तो, तो विश्वास है और वो प्रगट तो हो गए विश्वास माने परमात्मा सब जगह विद्यमान जैसे आकाश सब जगह विद्यमान जैसे परमात्मा सब जगह यहाँ भी परमात्मा हमारे तुम्हारे सबके भीतर परमात्मा विद्यमान जब जब। है बाहर भी परमात्मा विद्यमान है परमात्मा तो सब जगह है ही आकाश चाय न दिखाई दे लेकिन आकाश तो है ही सब जगह वायु चाय न दिखाई दे वायु तो सब जगह है ही है इसी तरह से परमात्मा भी सब जगह विद्यमान तो इसलिए कहा विश्वास मैंने परमात्मा को कहीं दूर से आना नहीं पड़ा परमात्मा सब जगह है और फिर वहीं से विश्वास सब जगह विद्यमान परमात्मा है तो प्रगटे बस भगवान को क्या करना पड़ा कि पहले वो दिखाई नहीं दे रहे थे फिर वन शत्रुता को दिखाई देने लगे अगर निर्गुण रूप में होंगे तो दिखाई नहीं देंगे लेकिन सगुण रूप में होंगे तो दिखाई देने लगे तो भगवान ने सगुण रूप धारण कर लिया और दिखाई देने लगे तो भगवान में ये सामर्थ है कि निर्गुण रूप में भी रह सकते हैं सगुण रूप भी धारण कर सकते हैं अब सगुण रूप धारण करते हैं चूंकि वो रूप है इसलिए वो रूप कुछ देर तक रहता है कुछ काल तक रहता है उसके बाद में फिर निर्गुण रूप में तो बनाई बनाए तो सदा उसी प्रकार से विद्यमान भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया तो कुछ देर के लिए धारण किया वो काम खत्म हुआ उसके बाद निर्गुण रूप समाप्त हुई भगवान ने राम रूप अवतार लिया राम रूप में कुछ दिन रहे उतनी लीलाएं की उसके बाद में रूप उन्होंने अपना समेट लिया फिर निर्गुण रूप में फिर विद्य मानी भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया कुछ देर तक उस रूप में रहे उसके बाद फिर अपना रूप समान निर्गुण रूप तो बने बनाए इसलिए निर्गुण को और सगुण को दोनों में भेद नहीं किया जाता जो निर्गुण परमात्मा वही सगुण ये नहीं कह सकते कि भगवान राम अब नहीं है वही निर्गुण रूप परमात्मा वही राम है वो जब चाहे तो फिर सगुण रूप धारण कर ले जैसे उसने त्रेता युग में अवतार लेकर के लीलाएं इतनी की दस हजार वर्ष तक रहे इसी प्रकार से वो इस समय भी जब चाहे तो वही रूप धारण करके फिर प्रकट हो जाए जैसे मनु शत्रुपा के सामने आ गए तो वही भगवान राम रूप होकर के आ गए उस समय तो कोई भगवान राम का अवतार था नहीं उस समय जो कहीं के अयोध्या में भगवान राम तो आकर के मनु शत्रुपा के पास आ गए उनका अवतार तो हो चुका था लीलाएं उनकी सब पूरी हो चुकी थी पिछले कल्प की अब इसमें जब ये इन्होंने तपस्या इस प्रकार से की तब इन्होंने उन्हीं भगवान के रूप में जो राम का रूप था पिछले कल्प का उसी प्रकार से भगवान के दर्शन कामना की तो भगवान फिर राम रूप में प्रकट हो और थोड़ी देर के लिए प्रकट रहे उसके बाद फिर अंतर हो गया ये विधान इस प्रकार का क्रम ऐसे चलता तो भगवान उनके सामने आकर के विश्व रूप प्रगटे आगे चलकर के अभी प्रसंग फिर आएगा इसमें बालकांड में ही कि जब ब्रह्मा इत्यादि ने सबने रावण के जन्म लेने के बाद में उसके बड़े अत्याचार करने के बाद में जब बहुत लोग पीड़ित हुए तब तो सब लोगों ने फिर भगवान की प्रार्थना की तो शंकर जी भी उस समाज में थे तो शंकर जी वहां बताते हैं कि देखो भगवान से प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए कहाँ भगवान मिलेंगे ये वहां प्रश्न किया गया तो शंकर जी ने बता दिया कि तेरी समाज गिरजा मैं रे हूँ अवसर पाए प्र बच्चन की कहे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो मैं जाना हर व्यापक सर्वत्र समाना भगवान सब जगह एक समान विद्यमान कम ज्यादा नहीं है इसलिए अगर कोई समझता हो के बहुत दूर भगवान बैकुंठ धाम में जितने हैं तो उसे ये भी समझना चाहिए कि यहाँ भी हमारे अंदर और बाहर भी उतने ही रूप में यहाँ पर उतनी ही शक्ति सामर्थ्य से उसी प्रकार से भी विद्यमान इस प्रकार से ये कहते हैं कि विश्ववास बिश्व, प्रगटे भगवान जो भगवान शब्द के सारे विश्व में व्याप्त हैं, वो भगवान फिर इनके सामने प्रकट हो गए नील सरोव कैसे प्रकट हो गए तो अब ये देखो यहाँ वर्णन करते हैं भगवान के रूप का वर्णन करते हैं तो भगवान के रूप के प्रकट करने में पहले तो समग्र रूप का वर्णन करते हैं ऊपर तो से नीचे तक एक दृष्टि जब पहले पड़ी मन के उनके ऊपर भगवान के ऊपर तब उनका श्याम वर्ण शरीर दिखाई दिया शरीर श्याम तो कहते नील सरोरु नील रण नील नील धर श्याम ऐसे श्यामवरण शरीर दिखाई दिया उसके तीन उदाहरण भी है कि भगवान का शरीर श्याम वर्ण कैसे है जैसे नील सरोरु हो जैसे नीला कमल हो भगवान का शरीर श्यामवर्ण कैसे है जैसे नीलमणि हो नीली मणि भगवान का श्याम शरीर कैसा है जैसे कि नील नीरधर हो नीरधर मन बादल जिसे बादल नीला लीला बादल हो इस प्रकार से भगवान का शरीर भगवान के नील वर्ण के तीन उदाहरण दिए तीनों उदाहरण मिलाकर के तब जो रूप बनता हो सब समझ लो भगवान का श्याम वर्ण कैसा है माने कमल के नीले वर्ण के कमल में क्या बात है कि नीला तो कमल है लेकिन उसमें कोमलता भी है कमल की पंक्तियों और उसमें सुगंध भी है कमल सुगंधित भी होता है तो इसके माने भगवान का शरीर जो है कमल के समान कोमल भी है नीलमण सही है कमल के समान कोमल भी है और सुगंधित कमल की सुगंध दूसरी बात यह कि भगवान का शरीर नीलमणि के समान है कि नीलमणि के माने मणि में क्या विशेषता है नीली तो मणि भी है लेकिन चमचमाती है तो भगवान का शरीर चमकदार है प्रकाश स्वरूप भगवान का शरीर है भगवान अगर अंधेरे में भी प्रकट हो जाए रात में हम कमरा बंद किए हुए अंधेरे में बैठे हों बंद किए हो सामने भगवान आ जाए तो अंधेरे में भी देखें तो ये ना देखने पड़े कि भगवान आ गए लाव लाइट जला मछली जला हा? उसकी जरूरत न पड़े अंधेरे में भी मन की तरह से चमचमाते हुए भगवान स्वयं प्रकाशक स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप इसी प्रकार के भगवान भी स्वयं प्रकाश स्वरूप नीलमणि के समान है अब देखो नीलता का एक भाव ये भी उसको ध्यान में रखो कि ऐसे भगवान का शरीर है और तीसरी बात ये नीलधर श्याम और नीलधर मन मेघ की तरह से श्याम वर्ण भगवान का शरीर है मेघ जो है उनमें जल है मन सरस है ऐसे भगवान का शरीर भी सरस है सरस भी है मैंने उसका का शरीर जो है वो शुष्कता नहीं नीलमण की तरह से कठोर पत्थर जैसा शरीर नहीं तो एक, एक दुर्गुण दूर में दूसरे में नीलमण में चमकती जरूर है लेकिन है पत्थर लेकिन पत्थर जैसा शरीर नहीं भगवान तो ये सब एक दूसरे से मिला करके सबके गुण जितने जो है वो एक साथ करके देखे ऐसा नीलमण सिर्फ भगवान का शरीर और लाजे ही तन शोभा निरख कोटे कोटे सबसे काम और इतना ज्यादा सौंदर्य है उनके शरीर में कि करोड़ों करोड़ों कामदेव के सामने लज्जित होते हैं माने वैसे सबसे ज्यादा सुंदर तुलसीदास जी के अनुसार अपने शास्त्रों में व्यास आदि ने जहाँ कहीं वर्णन किया है तो ये बताया कि काम बहुत सुंदर है सबसे अधिक सुंदरता उसी के वर्णन तो कहा यह उससे भी ज्यादा सुंदर है और करोड़ों कामदेवों का समान सुंदर माने बहुत अधिक सौंदर्य है सुंदरता के माने जिसकी तरफ दृष्टि जाए तो दृष्टि हटाए ना हटे वो सौंदर्य और जितनी देर देखते रहे उतनी देर उसमें नमीनता दिखाई दे प्रदी क्षण जो वो सौंदर्य का एक लक्षण कालिदास ने बताया कि सुंदरता उसे कहते हैं जिसको भी देखे तो देखते ही रह जाए और जितनी देर देखें उतनी देर उसमें नया नया आकर्षण अनुभव में आता रहे अगर थोड़ी देर देखने के बाद में उसमें कोई आकर्षण रह जाए तो देख लिया समझ लिया तो इसके माना सौंदर्य ने तो भगवान के सौन्दर्य में विशेषता ये आप चाहे जितनी देर देखते रहो कभी ये तृप्ति न हो आंखों को कि भगवान कैसे सुंदर है कितने जो जन वो कि हाँ आप देख लिए ये नहीं देखिए अब आगे देखो ये तो पूरा उनके शरीर का वर्ण हो गया नील वर्ण शरीर हो गया अब भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं मनु ने फिर उनके भगवान के मुख की तरफ देखा तो उनका मुख कैसा सुंदर दिखाई दिया फिर कंठ देखा दक्ष देखा उधर देखा चरणों तक तो ध्यान भी ऐसे ही किया जाता है ये जो वर्णन यहाँ पर है इसी इसी प्रकार से अगर कोई भगवान राम का ध्यान करे तो कैसे ध्यान करे ये इतनी चौपाइयाँ उसको याद रखना चाहिए और इसी क्रम से ध्यान करे। जब भगवान का पहले भगवान राम का हृदय स्मरण करे तो पहले उनके नील सुंदर सरु, सरु, सरु, उनका शरीर जो है नीलवर्ण नील शरीर है चमकता हुआ प्रकाश रूप सरस रूप सौ सुगंधित शरीर उनका जो है वो पहले उसका स्मरण करे और फिर उसके बाद मुख से एक एक करके एक एक अंग की सुंदरता को देखता हुआ नीचे की तरफ चरणों तक आए गई ये क्रम इस प्रकार से शरद तो मयंक बदन छवि सीमा चारु कपोल छीवाद सुंदर नासा विधुकर निकर विनिंदक हास नव एम्बुजी की चितवन भावती जी की मनोज तिलक लाट पटल दुतिकारी कुंडल मकरम कुटाजा कुटिल केश जन मधुप समाजा गुरु श्री बत्सिमाला हार भूषण मणिजाला के हरिकंदर चारु जनेव।, चार जनेव बाहु विभूषण सुंदर देऊ सुन, करिकर सरिष सुभग दंडा कट निशंग कर सरको दंडा अड़च विनंद पीत पट उदर रेख भरती नाभ ना मनोहर लेत जनो जमुन भवर छविनी शरद मयंक बदन छवि सीमा अब बदन के माने मुख बदन के माने यह शरीर नहीं बदन के माने मुख ऐसे शरद मयंक मन चंद्रमा शरद की पूर्णिमा का जैसा चंद्रमा हो ऐसा उनका मुख है छवि सीमा छब सीमा बहुत सुंदर मुख उनका जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा ऐसा सुंदर मुख प्रकाशमान बहुत सुंदर मुख उनका तो आप संपूर्ण मुख को देखा पहले स्वयंपूर्ण शरीर को देख रहे थे अब उसके बाद उनका मुख्य ऊपर ध्यान गया तो पूरा पूरा मुख दिखाई दिया चंद्रमा के समान बड़ा सुंदर आकर्षक दिखाई दिया चारों कपोल चिबुक दरग्रीवा अखर उनमें दिखाई दिया मुख में कपोल मने गाल चिबुक मैने ठोड़ी ये भी सब देखे उन्होंने और दर ग्रीवा ग्रीवा गर्दन देखी दर्क मैने कंठ शंख शंख जैसा सुंदर कंठ उन्होंने देखा तो इस प्रकार से भगवान के जो है वो मुख में देखे उनके कपोल बहुत सुंदर उनकी ठोड़ी बहुत सुंदर उनकी गर्दन भी बहुत सुंदर और गर्दन तो संकट के समान गोल बहुत सुंदर उनका गर्दन तो दिखाई तो इस प्रकार से भगवान के मुख के जो जितने भी भाग हैं उनको देखो। तो ध्यान में भी ऐसे ही करते हैं भगवान का ध्यान जब करते हैं तो उनके मुख का ध्यान करते हैं कि इस प्रकार से भगवान जो सुंदर मुख भगवान का है ऐसे उनके हैं ऐसी उनकी ठोड़ियां हैं एक अंग की तरफ दृष्टि अपनी मानसिक दृष्टि से भगवान को इनके एक एक अंग को देख ले अधर अरुण रद सुंदर नासा फिर देखते हैं कि अधर अरुण उनके ऊँट जो है वो लाल ऊँट है अब ऊँटों की तरफ गए पहले गाल देखे फिर ऊँट भी देखे ऊँट देखते हैं तो अधर अरुण लाल लाल उनके भगवान के ऊट है रद सुंदर रद दांत भगवान के दांत भी दिखाई दिए वो भी बड़े सुंदर दिखाई दिए नासा देखते हैं नासिका वो भी बड़ी सुंदर दिखाई दी और बिजुकर निकर विनंदक आशा और भगवान जो है उस समय मुस्कुरा रहे हैं हंस रहे हैं, प्रसन्न बदन भगवान है तो उनकी प्रसन्नता कैसी है जैसे निकर, जैसे चंद्रमा की किरणें, जैसे चंद्रमा से चंद्रमा की शीतल किरणें प्रकट होती हैं, ऐसे भगवान के मुख से प्रसन्नता प्रकट हो रही है इसलिए विधुकर निकर विनिंदा खासा मन उसकी विंदा करने वाले उनसे भी ज्यादा सुंदर भगवान के मुख की प्रसन्नता जो है वो चंद्रमा की किरणों से भी ज्यादा सुंदर है ऐसे भगवान का मुख्य और नवे अम्बुज अम्बक छबनी की और अंबुज अंबुज के माने कमल नए कमल के समान तो वरण नहीं जा मुनिमन मधुपिन शोभति आदिक्ति जगमला जासुवंसोपजहींगन लक्ष्मा ब्रह्मी भगुट बिलास जासु, जासु जगहोई राम बाम दृश सीता सोरी छविमुद्र हरिप विलोक रहे नयन पटरोकी चित सादरूपयूपा तप्तन मानि मनु सत रूपा हरस विवस तन दशा बुलानी परे दंड इ गई पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजाज कर उठाए करुणा पुंजा।, पुंजा बोले कृपा पुनी पुनि प्रसन्न मुनि जाने मांग पर जोई भाव मन महादानी अनुमानी मान श्यावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय <coughs> अब अंत में सबसे नीचे भगवान के चरणों की तरफ ध्यान जाता है तो वो दिखाई देते हैं पद राजी राजीव वर्ण नहीं जाही उनके पद चरण जो है वो राजीव मान कमल के समान चरण जो है वर्ण नहीं जाही उनका क्या वर्णन करें बहुत सुंदर है तो मुनियो के मन सदा उन्हीं में बसा करते हैं जैसे की भ्रमर कमल ऊपर भर रहते हैं ऐसे मुनियों के मन सदा ही भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं तो ये करके इधर बता भी दिया कि देखो क्या करना चाहिए जैसे मुनि लोग भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं इसी प्रकार से हमें भी भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए कमल के समान सुंदर उनके चरण हैं उनका ध्यान हम करें इसलिए मुनियों का नाम इसलिए लेकर के बताया कि हमारे लिए भी यही कर्तव्य हमारा भी है ऐसी करना चाहिए बाम भाग शोभित अनुकूला तो भगवान का सुंदर रूप हो गया लेकिन भगवान अकेली थे थोड़ी इसके साथ में सीताजी भी बाई तरफ सीताजी विराजमान है तो उनका भी वर्णन करते है अनुकूला आदिशक्तिविनिधि जगमूला वो जो है उनके बाएं भाग बस सीताजी हैं वो वे भी है आदिशक्ति हैं वो मेरे महामाया माया आदिशक्ति हैं वो और छवि निध जगमूला बहुत सुंदर है वो भी छविध कहकर के उनकी सुंदरता का वर्णन कर दिया अब उनके सीताजी के समग्र शरीर के सुंदरता ऊपर से वर्णन नहीं करते बस ये कहते कि सुंदरता के, के समुद्र है बस जगमूला सारी जगत की सृष्टि करने वाली वही मैंने महामाया माया मनुष्य से जगत की उत्पत्ति कैसे होती है माया ही से होती है इसलिए भगवान की शक्ति है माया और माया से जगत की उत्पत्ति है ये दिखा दिया इसलिए के माने परमात्मा की शक्ति तो हो गए सीता जी और सीता जी से जगत की उत्पत्ति हो गई तो ये कहते हैं जाास वंश उपजी गुण और फिर उनसे जो है वो उन्हीं से आदिशक्ति वो उन्हीं से अंश से सब उत्पन्न होते हैं गुण मैंने जन्मे की समग्र गुण है मैने जितना भी जगत है या जगत के जितने भी रचयिता इत्यादि हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनके सबके साथ में तीन गुणों उपाधि है सतर इसलिए कहते हैं कि ये अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी अगणित मैंने बहुत सी जिनकी गिनती नहीं ऐसे लक्ष्मी उमा मन पार्वती ब्रह्माणी ये सब उन्हीं से उत्पन्न होती माने जो आदिशक्ति परमात्मा की है जैसे भगवान से तो उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं के अंश हैं ऐसी भगवान की जो शक्ति है महाशक्ति आदि शक्ति उसी शक्ति के तीन रूप हो गए वो तीन रूप हो गए ब्रह्माणी और फिर ये लक्ष्मी जी हो गई और उमाया पार्वती जी हो गई ये तीनों जो है शक्तियां जो है तीन देवताओं की तीन शक्तियां हो गई जैसे पर परमात्मा उसकी शक्ति आदिशक्ति महामाया इसी प्रकार से तीन देवता तो तीन देवताओं की तीन शक्तियां उनकी भी हो गई जैसे कि तीनों देवता परमात्मा के अंश हो गए इसी प्रकार से तीनों शक्तियां इन तीनों देवताओं की आदिशक्ति के सब अंशोग ये क्रम हो गया इस प्रकार तो वो सब बता दिया किस प्रकार से ये ये सीता जी हैं जो आदिशक्तियाँ हैं वो सीता जी हैं भगवान राम के साथ भ्रगट विलास होई बस कहते हैं उन्ही के भ्रगुटी विलास से मन संकेत मात्र से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां जगत की करती रहती हैं पालन करती रहती हैं विनाश करती रहती हैं ये सब उनसे द्वारा होता रहता है और राम वाम जैसे सीता से ही कहते हैं, वही भगवान की जो आदिशक्ति है वही भगवान राम के बाएं भाग में सीता जी विराजमान है अब राम का नाम यहाँ लिया करके अभी तक जिस रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे वो भगवान का राम रूप था वैसे ही मालूम हो गया धनुष बाढ़ धारण किए हुए हैं और इस प्रकार के रूप है तो भगवान राम ही है तो उनको बता दिया कि भगवान राम के रूप में मनोशत्रुपा के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान के साथ में राम के साथ में सीताजी भी आए वो सीता जी भी पर्रम परमात्मा की ही आदिशक्ति के महामाया के रूप में है वो भी उनके साथ में आए तो ये दोनों ही उनके सामने प्रकट हो गए तो जब उनको देखा इस प्रकार से छवि समुद्र हरि रूप विलो की तो जहां उन्होंने मन शत्रु ने देखा कि भगवान का सुंदर रूप छवि समुद्र है मन सुंदरता का समुद्र है बहुत सुंदर सुंदर निधान है इकटक रहे नैन पट पट रो की तो आंखों को, को उन्हीं की तरफ देखते ही रह गए नैन पट के माने है पलकें रोकी रुक गई पलकें भी नहीं झपती बिना पलकें झपे हुए भगवान की तरफ देखते ही देखते रह गए निर्निमेश देखते रह गए ऐसे बोलते हैं उनकी तरफ <क्थ> तो अब ये भगवान को छवि समुद्र है भगवान ऐसे बोलते हैं छवि समुद्र के माने जैसे इनको सीता जी को छवि निधि कहा ऐसे भगवान को भी छवि समुद्र कहते हैं सुंदरता की अपार समुद्र के समान सुंदरता है तो निर्गुण रूप जो परमात्मा है वो सत्स्वरूप है चेतना स्वरूप है और आनंद स्वरूप है वो परमात्मा जब सगुण रूप धारण करता है तो उसमें क्या होता है कि परमात्मा सत्स्वरूप जैसे पहले है तो सत्स्वरूप तो सगुण रूप ही है परमात्मा जैसे चेतना स्वरूप निर्गुण रूप है ऐसे ही सगुण रूप धारण किया तो भी चेतन स्वरूप है लेकिन उसकी चेतनता जो सगुण रूप में प्रकाश रूप हो गई प्रकाश रूप के माने उनका शरीर जो है मन के समान चमकने लगा तो वो जो पहले वहां पर चेतनता थी यहां सगुण रूप में आकर के प्रकाश रूप बन गई और वहां जो आनंद रूप भगवान थे निर्गुण रूप में सगुण रूप जब धारण किया तो आनंद का क्या हुआ उसी ने सौंदर्य रूप धारण कर लिया तो सुंदरता और आनंद एक ही वस्तु है सुंदरता आनंद प्रदान करने वाली है और जहां आनंद है वही सौंदर्य है सौंदर्य आनंद का कार्य कारण संबंध है इसलिए वही परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा सौंदर्य के रूप में प्रकट हो गया तो जैसे परमात्मा आनंद सिंधु है आगे चल करके कहेंगे जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दैत लोग सुपासी तो ब्रह्म परमात्मा तो आनंद का समुद्र है लेकिन जब उसने सगुण रूप धारण किया तो छवि समुद्र हो गया सौंदर्य का समुद्र हो गया सुंदरता ही सुंदरता करके देखने लगे सुंदरता में भी आनंद विद्यमान है उसको सुंदरता जैसे देखते हैं तो आनंद में ही सुंदरता लगती है इसलिए कहते छव समुद्र हरिप बिलो की इकटक रहे नए पटरों की तो मैंने भगवान के देखने में सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि उनको देखते रह गए और देखने में सुख लग रहा था आनंद भी आ रहा था सौंदर्य आनंद प्रदान करने वाला है तो ये उस समय आनंद का भी अनुभव कर रहे थे भगवान के दर्शन प्राप्त कर तो चित्र सादर रूप तो ये मनो सतरूपा बड़े आदर पूर्वक भगवान के सुंदर स्वरूप की तरफ देख रहे हैं और कहते हैं कि रूप अनुपा माने ऐसा रूप तो अनुपम रूप है ऐसा तो कहीं संसार में होते ही नहीं और भी जितने हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एस भी ऐसे सुंदर नहीं और भी जितने भी देवता देवी हैं वो भी इतने सुंदर नहीं संसार के मनुष्य में ऐसी सुंदरता कहाँ हो सकती है तो कहते हैं कि ऐसा अनुपम सौंदर्य है कि जैसा की दूसरा कोई ऐसा सौंदर्य हो ही नहीं सकता वैसे रूप उनको देखते हुए तो क्या देखती देखते रहे कि तृप्त नमा नहीं मनुष्य रूपा मैंने उनको तथ्य नहीं होती ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत देख लिया वो देखते ही रहते हैं बराबर लगातार लगातार देखते ही चले जा रहे हैं देखते हैं। बहुत काल तक उनको देखते ही रहे इसी और हर्ष विभस्तन दशा भुलानी उनके भगवान के सुंदर रूप देख करके मन में हर्ष हुआ प्रसन्नता हुई अब देखो प्रसन्नता कह करके सूचित कर दिया कि भगवान का जो सौंदर्य है वो हर्ष प्रदान करने वाला है सुंदर मैंने हर्ष होता है मैंने सुख सुखानुभूति होती है तो ये सुखानुभूति भी उनके हृदय में हो रही थी और इतनी सुखानुभूति उनके हृदय में हो रही थी और भगवान के इतने सुंदर रूप को देख रहे थे कि तन दशा वो भूल गए अपने शरीर की सुधर कि हम कहाँ बैठे हुए हैं कहाँ खड़े हुए हैं कहाँ क्या कर रहे हैं भगवान को देख रहे हैं बस भगवान का सौंदर्य का रूप का देखना और अपने आनंद का अनुभव करना बस यही रूप है मैंने एक प्रकार से कहना चाहिए तो सिदा कहते हैं तन दशा के माने वो समाधिस्थ हो गए अपने वेदांत में ये योग शास्त्रों में इसी को समाधि कहते हैं जब भगवान के दर्शन हो गए तो भगवान का ये आनंद एकमात्र प्राप्त हो रहा है शरीर भुला गया तो इसके माने शरीर के साथ सारा संसार भुला गया सारा जगत भुला गया एकमात्र परमात्मा को देख रहे हैं उसी का आनंद प्राप्त कर रहे हैं बस ये स्थिति प्राप्त हो उसी में मग्न है तो परे दंडे वही पद पाणी अब उसके बावजूद है इसी प्रकार ध्यान करते करते दंड के समान चरणों पर उनके लीड करके उनको भगवान को प्रणाम हो उनको याद आया तभी तो लगा कि भगवान को प्रणाम तो करना चाहिए भगवान के सुंदर स्वरूप को ऊपर से नीचे तक देता है तो भगवान की इनकी आराधना करते रहे हमारे पूज्य हैं इनका इतना हमने सेवा की पूजा की तो इनको प्रणाम करना चाहिए तो उनको प्रणाम करना चाहिए तो सिर पर से प्रभु निज़ कर कंजा तो भगवान ने भी अपने हाथ उनके सिर के ऊपर रखे स्पर्श किया और तुरंत उठाई करुणा पंजा और भगवान ने उनको उठाया प्रणाम करते हुए उनको उठाया और बोले कृपा निधान फिर भगवान बोले कृपा निधान भगवान को फिर कहा क्योंकि भगवान के ऊपर फिर वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं इसलिए कृपा निधान भगवान कहते हैं कि अति प्रसन्न मुही जान तुम ये समझो कि हम बहुत तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं फिर क्या करो कहते है मांगो पर जो ही भाव मन तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे वो तुम वरदान तुम मांग दो और बदान मांगने में कोई संकोच मत करो महादान अनुमान है महादान के माने मुझसे ज्यादा बड़ा दान देने वाला कोई नहीं एक से एक दानी है तो जिसके पास जितना होगा उतनी तो देगा हा? भगवान सारे समर्थ हैं सब कुछ उन्हीं का है तीनों लोगों में कुछ जो कुछ है वो भगवान का ही है और तीनों लोगों में जो नहीं है वो भी भगवान दे सकते तो इसलिए भगवान महादान और लोग जो कुछ दे सकते हैं वो संसार की कोई ना कोई वस्तु दे सकते हैं उससे दिक्कत देंगे मुझे चाहे इस की वस्तु दे दें दे चाहे दूसरे लोग की वस्तु दे दें चाहे स्वर्ग दे दें चाहे इंद्रपद दे दें ऐसी करके कोई वस्तु दे सकते हैं लेकिन भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं और उससे भी बड़ी चीज दे सकते हैं तो कहते हैं भगवान कहते हैं मुझे महादानी समझ करके अनुमान मान समझ करके तुम जो चाहो वो मांगो मांगने में तुम अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना जो ज्यादा ज्यादा मांग सकते हो समझना अब देने वाला भी कोई कहे है हाँ? भाई देने वाला कहे कि भाई थोड़ा बहुत कुछ मांग लो, देने के थोड़ा बहुत तुमको भी तो थोड़ा मांगने को नहीं कहते ये कहते हैं जितना तुम्हारी ताकत हो जहां तक तुम्हारी बुद्धि ज्यादा हो पर जो ज्यादा ज्यादा मांग सकते हो सूत्र हमसे मांग लो ऐसे भगवान भी अब बताओ ऐसा ऐसा दानी कौन होगा दुनिया में भला कौन हो सकता भगवान जी जगह जो दान मांगने वाले से जो मांगने वाला हो उसको भी हिम्मत बढ़ावे कि तो अपनी तरफ से कमजोरी मत लाना ऐसे भगवान तो ये सब जब बोले तो अब इसके बाद ये क्या वरदान मांगते हैं ये अब आज नान्या स्पृहार रघुपते हृदय सम सत्य बदाज भिलात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा मे काोषि कुरानन संचर श्रीराम जय राम जय जय राम, जे जे राम।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 jay jay ram jay jay ram jay jay jay jay jay ram jay jay ram jay jay jay jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram ram shree jay ram om purna madha